विवेक चुड़ामणि, अपरोक्षा की आवश्यकता न ग्छति बिना पान व्याषद विना पराभव ब्रह्मशन मुच्यते अक अज्ञा तत्वत्मन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 और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता आपनोक्ति खननम तथोपरिशिला्युत्कर्षण स्वीकृतिपेक्षते नहीं बही शब्द तो निर्गछती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 तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है कोई बातों से वह बाहर नहीं निकलता उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निरिध्यासनादि से ही प्राप्त होता है छोटी बातों से नहीं तस्मा सर्वप्रयत्न ध विमुक्त स्वरव यत्न कर्तव्यो रोगादा विव पंडित इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की नवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए प्रश्न विचार प्रश्नों यस्व निगूढ़ तूने आज जो प्रश्न किया है शास्त्र जन उसको श्रेष्ठ मानते हैं वह प्राय सूत्रूप संक्षिप्त है तो भी गंभीर गंभीरअर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है शुणु स्वावहतो विद्वन्यादीय तदेत श्रवणस्यो भवबन्धाद मोक्षसे हे विद्वन् जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा मोक्षस हेतु प्रथमोंगद वैराग्यम्यमीत्य वस्तुषु तमस्तुतीक्षा न ससक्ता किल कर्मण तत श्रुति स्तन्मन श्या चिंतन मुड़ेह ततो परमेत विद्वान् पर निर्वाण सुख मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है तदनंतर श्रम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक युक्त कर्मो युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन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 जो आत्मनात्मवेक सब अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर